हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्मीजीवे दयावन बिहारी महाभाव स्वरूपा मादनाक्ष महाभाव की, की एकमात्र अधिष्ठात्री श्री श्यामचंदर की सर्वोत्तम प्रिया और अनेक अनेक प्रियाओं के रूप में श्री श्यामचंदर की विभिन्न सेवा करने के लिए विभिन्न प्रियाओं के स्वरूप को धारण करके नायिकाओं के स्वरूप को धारण करके श्री श्यामचंदर की सेवा करने वाली श्यामचंदर से अभिन्न स्वरूप लीला आस्वादन के लिए एक ही स्वरूप जहां दो होकर के विराजमान और श्री के दिव्य जो महिमा उस महिमा का यहां गायन किया जा रहा है श्री लालस्वधाम विधिकार प्रधान सरस्वती पूर्व प्रसंग में येपण कराए कि श्री राधा रानी संजीवनी जयत काप का श्लोक है अब प्राम कर पांचवे श्लोक में कहते थे कि श्री श्याम को भी नई संजीवनी नया जीवन प्रदान करने वाली श्री नुकुंज की देवी श्री राधा रानी है जो दान करने वाली हैं, दीप्तिमान हैं और दूसरों को भी दीप्त करती हैं, प्रकाशित करती हैं ऐसी किशोरी जी उनकी जयति, वे जयति का तात्पर्य है सबके ऊपर विराजमान हैं, सर्वोर्ध रूप में वे विराजमान है आगे वर्णन कर रहे हैं क्या ततिक्षण चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी राधाननम ही मधुरांग कला निधान आविर्भविष्य कदा रस सिंधुसारम बोले श्री किशोरी जो आपका श्रीमुख कव मेरे हृदय में आविर्भूत होगा कव मैं आपके रूप की शोभा का दर्शन करूंगी प्रतिक्षण चमत्कृति श्री राधारणी की जो शोभा है वो प्रतिक्षण नई नई चमत्कार उत्पन्न करने वाला है रस सारस चमत्कार है रस का सार है चमत्कार और मन प्रत्येक क्षण एक नए चित्त में उत्फुल्लता प्रदान करे उसका नाम है चमत्कार चमत्कार कहीं विकासात्मक मन की वृत्ति है जहां मन विकसित हो जाता है अधिक खुलकर के विराजमान होता है ऐसी प्रतिक्षण चमत्कृति प्रतिक्षण नए मन का उल्लास प्रदान करने वाले श्री प्रिया जी की चारो लीला सुंदर लीलाएं हैं लीला का तात्पर्य है लीला तो तत्चारो विक्रीडा श्री श्याम सुंदर की मधुर जो क्रीड़ाएं हैं उनका नाम ही प्रिया जी के जो मधुर चेष्टाएं उनका नाम लीला चारों विक्रीडा को कहते हैं लीला माने हृदय में जो आनंद का संचार कर दे ऐसी चेष्टाओं को कहेंगे लीला तो प्रतिक्षण नए चमत्कार को प्रदान करने वाली श्री प्रिया जी की अद्भुत लीला है और उस नीला के लावण्य मोहन महा महा मधुरांग भंगी शिप्रिया में लावण्य भी विराजमान है और मोहित करने का मधुर जो गुण है वो भी विराजमान है आचार्यों ने वर्णन किया कि लावण्य का तात्पर्य है प्रत्येक स्थिति में कहीं चित्त को लावण्य का तात्पर्य है कि जहां स्वरूप के बाहर एक अपूर्व लहर आए उसका नाम है लावण्य और प्रत्येक स्थान और प्रत्येक काल में जो प्रिय लगे उसका नाम है माधुर्य माधुर्य की परमाशा दी कि कोई भी कैसी भी स्थिति हो और कोई भी देश हो देश और काल की परवाह न करते हुए यानी चित्त को आकर्षित करता है तो ऐसे गुण का नाम है माधुर्य और लावण्य कहते हैं जैसे कोई सच्चा मोती उसको यदि देखा जाए तो उसके चारों ओर एक लहर सी घूमती हुई दिखती है उसका नाम है लावण्य तो श्री प्रिया जो है उनके श्रियंग से चारों ओर एक अलग तेज राशि ह्यू वो प्रकट हो रहा है तो वो अपूर्व लावण्य होकर के विराजमान शिव प्रिया जो है वे परम मधुर होकर के विराजमान मधुर का तात्पर्य है प्रत्येक काल में वे परम परम सुंदर होकर के विराजमान है तो हे श्री प्रिया आपका वो रूप यहां पर वर्णन किया जा रहा है राधानंदम आपके मुख्य वो शोभा हमारे सामने प्रकट हो वो श्री राधिका का आनंद कैसा है राधिका का मुख कैसा है प्रतिक्षण चमत्कृति प्रतिक्षण मन में उल्लास को प्रदान करता है कि और देखूं और देखूं और देखूं इसका नाम ये चमत्कृति तो जो मनोविज्ञान में जो भाव दिए गए हैं उनमें कुछ भाव संकोचात्मक होते हैं कुछ भाव विस्तारात्मक होते हैं तो चमत्कार का जो भाव है वो विस्तारात्मक है जबकि जो दुख का भाव है वो संकोचात्मक हो करके विराजमान तो कुछ भाव विस्तारात्मक है कुछ भाव संकोचात्मक है तो यहां पर विस्तारात्मक जो भाव है मैंने शिवप्रिया जी को देख करके और देखूं, और देखूं, इस रूप माधुरी का इस माधुरी का और दर्शन करूं दर्शन कर लिया तो इसके इस लीला में मैं भी कहीं का अंग बनकर के विराजमान हो इसमें मेरा भी अपना योगदान हो उसका एक अंग बनकर के विराजमान हूं तो यह विस्तार को अधिक से अधिक प्राप्त करने का जहां प्रयास होता है उसी को ही मनोविज्ञान में चमत्कार कहा गया तो चमत्कार ऐसी सुख व सर्वदा विस्तारात्मक मनोवृत्ति है जबकि दुख व संकोचात्मक क्रोध भी संकोचात्मक मनोवृत्ति है मन को छोटा बनाता है जबकि उल्लास वह आनंद वह मन को विस्तार करता है तो श्री राधिका की रूपमाधुरी स्वामी जी की हमारी स्वामी जो उनकी रूप माधुरी ऐसी है कि प्रतिक्षण मन को अधिक विस्तार प्रदान करती हैं और जितना उनका रूप का दर्शन कर लिया जाए उनकी लीला का दर्शन कर लिया जाए उतना ही और अधिक उस लीला में प्रवेश करने की और लीला का अधिक अंतरंग विस्तार पूर्वक भाग बनने की अभिलाषा उत्पन्न होती है तो यह चमत्कार शब्द चमत्कृति शब्द के द्वारा यह दिखाया कि मन का विस्तार निरंतर कभी उसमें संकोच नहीं होगा विस्तारी होगा तो तन्ना प्रतिक्षण चमत्कृति ऐसी चार लीला श्री किशोरी जी की जो लीला है वो चार लीला है माने उनकी कोई भी चेष्टा रस विरोधी नहीं है रस का पोषण करने वाली है तो चारु का मतलब है सर्वाश्रत का भी कथा रसाश्रय रसाश्रय कथा है वहां पर रस विरोध करने वाली कथा भगवत लीला में कहीं है ही नहीं रस का विस्तार करने वाली ही कथा होगी तो चारु लीला मने रस का जहां विस्तार हो रहा है ऐसी विभिन्न लीला लीलामान्य चेस्टा तो चारु विक्रीडा और उन चार विक्रीडाओ में लावण्य माने अपने प्रकाश को अपने तेज को फैलाने की शक्ति विराजमान है अपना जो है अपने जो ह्यू है उस ह्यू को कांति को चारों ओर का विकसित करने की प्रवृत्ति अपूर्व से विराजमान है तो लावण्य है जैसे मोती के चारों ओर आने वाली लहर लावण्य मोहन ये उनका अपूर्व मोहन करने वाला श्याम सुंदर के चित्त को मोहित करने वाला अपूर्व मुख है और महामधुर अंग भंगी श्री राधिका के श्री अंग की राधिका के अंग के एक एक अंश की जो भंगिमाएं हैं वो भंगिमाएं ऐसी हैं जो महामधुर होकर के विराजमान महामधुर का तात्पर्य है प्रत्येक काल और प्रत्येक देश इन दोनों में ही वे चित्त को आकर्षित करने वाली हैं। श्री प्रियाजी ने अपने केशों को सखियों ने ठीक से संवार करके रखा है तब भी मुख्य शोभा और यदि प्रातः काल के समय वर्षनाथ में यदि केश बिखर रहे हैं तब भी की शोभा यदि हार जमा हुआ बक्ष के ऊपर विराजमान है तब भी शोभा और हार उदस रहा है टेढ़ा हो रहा है तब भी शोभा पल्लू ठीक है तब भी शोभा पल्लू ठीक नहीं है बिखर रहा है तब भी शोभा तो प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक काल में कैसी भी शोभा हो वो अच्छी ही लगेगी शिवप्रिया जी के तो ये अपूर्वता विराजमान है तो इसी का नाम है महामधुरांगी इसी को माधुरी कहेंगे तो माधुरी और लावण्य इन दोनों में अंतर यही है कि माधुरी का तात्पर्य है सब देश और सब काल में चित्त को आनंदित करना विस्तृत करना और लावण्य का तात्पर्य है कि अपने प्रकाश को चारों ओर कहीं विकसित करना और नव नव लहर उसमें उत्पन्न होना ऐसे ही लावण्य मोहन महा मधुर भंगी माने एक ही चीज के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करने के लिए कवि जो मंजरी है वे विभिन्न पक्षों को कहीं संकेतित करने के लिए एक साथ कई कई जो बिंब हैं उनको कहीं समेकित कर देती हैं उनको कहीं इकट्ठा समूह बना देती हैं उनका संकुल उत्पन्न कर देती कॉम्प्लेक्स उनका उत्पन्न कर देती तो पहले चमत्कार कहा फिर चारु कहा फिर लीला कहा फिर लीला कहने के बाद में भी लीला में भी लावण्य है लावण्य में भी मोहनता है मोहनता में भी महामधुरता है मधुरता से भी संतोष नहीं हुआ महामधुरता है और महामधुरता की भंगिमा माने अनेक अनेक वृत्तियां उसमें प्राप्त हो रही है तो शिव प्रिया जी की जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं में नित्य नव नव जो भंगिया हैं वो भंगी प्रकट हो रही हैं नई नई लहर प्रकट हो रही हैं एक में मान करेंगी कभी लड़ने लग जाएंगी और फिर जल्दी से मान जाए श्री रस्को ने कहा कि जो मान है उस मान में के दो स्वरूप हैं मान का एक स्वरूप है सकारण मान एक मान का स्वरूप है निष्कारण मान निष्कारण मान में भी एक है सहज मान। सहज मान माने प्रिया जी का स्वाव्य टेढ़ा सदा टेढ़ी टेढ़ी बोलेंगे फिर कभी टेढ़ी बोलेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही टेढ़ा पर नहीं रखें जल्दी से टेढ़ी बोलेंगे दूसरे क्षण ही जल्दी से बदल जाएंगे प्रिय हो जाएंगे तो टेढ़ा स्वभाव होते हुए भी श्याम सुंदर को कभी छोड़ती नहीं है श्याम सुंदर के साथ में ही जब दृढ़ होगा तब श्याम सुंदर को छोड़ेंगी सामान्यतः मान में जहां टेढ़ापन रखेंगे पर परंतु टेढ़ेपन को कहते हुए भी सना प्यारे के साथ में जुड़ी रहेंगी उनसे अलग नहीं होंगी यह उनकी अपूर्व विशेषता है और ये मिलन के समय नुकुंज छोड़ करके एक-एक बाहर भी जाएंगे जहां सहज मान है तो स्वभाव है उनका सदा टेढ़ी ही रहेंगी सदा बोलेगी जब भी तब टेरा बोलेंगे परंतु टेढ़ा होने पर भी ऐसा नहीं है कि कभी तोड़ दे किसी भी बात को पकड़ करके नहीं एक क्षण यो एक क्षण यो इसीलिए श्री महावाणी जी में एक जगह कहा गया कि हे किशोरी जो तुम्हारी प्रकृति कुछ समझ में नहीं आती है यो किए यो यो किए यो यो है जात तुम यो करती हो श्याम सुंदर फिर यो करते हैं फिर तुम यो करती हो फिर यो से यो हो जाती <laughs> यो किए यो यो किए यो यो है जात तो ये सहीज मान का एक स्वरूप है कभी मान दिखाएंगे श्याम सुंदर भी मान दिखाएंगे ये और मान दिखाएंगे श्याम सुंदर भी और मान दिखाएंगे सखी बीच में कुछ इंटरफेरेंस करेगी बीच में आएगी कुछ बोलेगी श्री श्याम सुंदर उस समय थोड़े से झुकेंगे ये भी झुक जाएंगे और एक, एक में अभी अभी तो ऐठ रही है और तनिक श्याम सुंदर पलक की हो जाए सोई कुल हो जाए हा प्यारे कहा सखी मुझे शाम सुंदर से मिला दे मिला दे ये कहते हुए विराजमान हो जाए तो ये यो किए यो यो किए यो, यो, यो है जात प्यारी जो त्योहारी प्रकृति कहा न जात तुम्हारी जो प्रकृति है उस प्रकृति का वर्णन नहीं किया जा सकता है अब उसको कोई शब्द देकर के नहीं वर्णन किया जा सकता है यो यो यो क्यों ऐसे ही करके उसका वर्णन किया जा सकता है ऐसी रस की अद्भुत रीति है तो जहां अनिर्वचनीयता होती है वहां सर्वनाम का प्रोन का प्रयोग होता है तो योनो कहकर के बोलने का मतलब है कि कोई अनिर्वचनीय वस्तु तो वहां पर अपूर्ण रूप से बिराजमान तो राधिके आप में मधुरांग भंगी ये भंगी शब्द जो है भंगे वो अद्भुत है कभी टेढ़ी भंगमा आएगी कभी उत्सुकता की भंगमा आएगी कभी क्रोध की भंगमा दिखाएंगे कभी मांग की भंगमा दिखाएंगे कभी व्याकुलता की भंगमा दिखाएंगे कभी सखी के प्रति प्रार्थना की भंगमा दिखाएंगे कभी श्री के प्रति व्यवस्था की भंगमा दिखाने लगेगी तो विभिन्न भंगमाए विभिन्न जो लहरें है उन लहरों में अनेक अनेक रंग कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं तो शिव जी की हृदय की जो स्थिति है वो स्थिति उस अद्भुत बिल्लोरी पत्थर के समान है जिसकी अलग अलग कोण में अलग अलग कट में जिसमें अलग अलग रंग निकलते हैं जैसे जो बिल्लोरी कांच है और जिसमें अनेक अनेक पर्व बनाए गए हैं उनमें किसी पर्व में कभी लाल रंग निकलती की, की रंग निकलती दिखती है कभी नीली कभी पीली कभी केसरिया तो अलग अलग रंग की जैसे एक रत्न में विभिन्न करने दिखाई देती हैं। ऐसे है शिप्रियाजी के हृदय में स्वामी जी के हृदय में जो भाव हैं, उन भावों में कभी क्रोध कभी मान कभी व्यवस्था कभी उत्सुकता कभी सखी जो है उनके प्रति समर्पण कभी श्याम सुंदर के प्रसमर्पण कभी हाय कैसे सेवा करूं ये जो अपूर्व भावना है ये है अनेक अनेक भावना है भंगे माँ के साथ में उत्पन्न होती क्या सुंदर तो एक शब्द में कितनी मधुर माँ के साथ में गंभीरता से प्रस्तुत कर लेते हैं इसलिए बहुत सारे शब्दों का एक साथ प्रयोग करते हैं परंतु तो प्रत्येक शब्द कहीं ना कहीं कोई अद्भुत आयाम अद्भुत मार्ग खोल देता है ये रस की विशेषता है तो प्रशिक्षण चमत्कृति वृक्षों को देख रही है तमाल वृक्ष को देख रही है श्री जी में चमत्कार अरे प्यारे हैं प्यारे सखी कह रही हैं, बोले अरे सखी ये कैसा पागलपन है जहां देखती है वहां कृष्ण का ही दर्शन क्यों करती है श्री श्याम सुंदर रूप जी ने वर्णन किया श्री विदाधव में श्री शाम सुंदर कहीं भी देखते हैं कोई तमाल कोई अः चंपे की लता देखते हैं मधुमगे से कहते हैं आह ये नहीं मेरी प्रिया मधुमगे कहते हैं अरे भैया प्रेम में बाबरों हो रहे हो कोई होश ना तू तो सारे बृंदावन को ही राधा में समझ रहे हो तो ये चमत्कृति ऐसी शिव प्रिया जी देखेंगे तमाल वृक्ष को तो वहां पर कभी श्री कृष्ण का दर्शन करेंगी किसी लता को देखेंगी उसमें श्री कृष्ण का दर्शन कर लेंगी तो यह चमत्कृति हर एक वस्तु में कभी आकाश में प्यारे का रूप दर्शन करेंगी कभी कोई तमाल वृक्ष में प्यारे का रूप का दर्शन कर लेंगी कहीं नील कमल देखेंगी उसमें प्यारे थिक्ष्ट थिक्ष्ट के रूप का दर्शन कर लेंगी तो ये चमत्कृति प्रत्येक वृंदावन के कर्ण कर्ण में कहीं प्यारे की किसी छवि को देख करके नया उल्लास नया विस्तार चमत्कृति माने विस्तार मन का वो मन का विस्तार उनमें प्राप्त हो जाता है और चारू लीला श्री किशोरी की जो लीला है वो स्वाभाविक रूप में ही बड़ी चारों है सुंदर हैं स्वाभाविक रूप में सहज रूप में जो गति है अपने हाथ को घुमाना ग्रीवा को घुमाना चलना उनमें स्वाभाविक रूप में जो गति है एक स्वाभाविक चेष्टा है उनमें भी कोई अपूर्व चमत्कार अपूर्व से विराजमान है इसलिए कहीं कभी कहते हैं कि अन्यारे दीर्घ दृढ़ कि तीन तरुण जहान वह चितवन कछुओ रहे जय बस हो तो सुजान जगत में नुकीले अन्यारे नेत्र की तीन विशेषता अन्यारे कजरारे रत्नारे जिनमें लाल डेरा पड़े वे रत्नारे अनियारे का तात्पर्य है बाण की तरह से नुकीले अन्यारे, रत्नारे और दीर्घ ऐसे नेत्र वाले ढेरों डला की डला युक्तियां मिल जाएंगी सुंदरियां कोई बड़ी बात नहीं है अन्यारे दीर्घ द्रगन की तीन तरुण संसार में ऐसी कितनी तरुण नहीं होंगी परंतु तो वह चितवन कचो है श्री किशोर की जो चितवन है वो चितवन कुछ अद्भुत है जिसके बशीभूत श्री श्याम सुंदर भी बसीभूत हो जाए तो ये श्री प्रिया जी की जो भंगे मांग चारों लीला तो नेत्रों में भी चारों लीला श्रीअंग में भी चारो लीला विराजमान है और उनमें लावण्य भी विराजमान है लावण्य का मतलब है प्रत्येक क्षण नई नई चेष्टाएं और नई नई गति उसमें प्राप्त हो रही है और मोहन शाम सुंदर को मोहित करने का गुण है और महामधुरांग भंगी महामधुरमा विराजमान है सब देश और सब काल में सुंदर का है और भंगिमा कतात्मय है कि उसमें अनेक अनेक पक्ष उसमें विराजमान हैं, उसमें विभिन्न चेष्टाएं अद्भुत रूप से सदा सदा विराजमान हैं। ऐसे राधान नम, श्री राधिका का जो आनंद है श्री मुख है जो कि सर्वांग का पोषण करने वाला हो करके आनंद इसलिए कहा जाता है कि जो सर्वांग का पोषण करे मुख ही सर्वांग का पोषण करने का एकमात्र द्वार है मुक्ष द्वार है तो श्री राधिका का जो मुख है वो मधुर राग कला निधानम मधुरांग कला निधानम वह चंद्रमा से भी कला निधान माना चंद्रमा चंद्रमा से भी अधिक मधुर होकर के विराजमान है मधुरांग कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा में कहीं धब्बा है चंद्रमा में कहीं दोष है परंतु तो श्री राधिका के श्री मुख में कहीं भी कोई धब्बा नहीं है मधुर अंग यहां पर निष्कलंक चंद्र के समान श्री राधिका के जो श्रीमुख है वो श्रीमुख अपूर्व रूप से विराजमान है मधुरांग कला निधान आविर्भविष्य कदा हे श्री राधिके कब यह मुख आविर्भूत होगा कदा कहकर के वो भाव के मेरे अपने साधन में यह सामर्थ्य नहीं है कि उसका मैं दर्शन कर सकू ये आपकी कृपा का बल है कि आप मुझे दिखाएंगे तो कदा में जो मूल किम और कदा ये दो ही साधक के पास में भाव है किम का तात्पर्य है कि वो दो, तीन भाव किम में कई बार बता चुके हैं कि किम में एक भाव है कि वो परम दुर्धम वस्तु है परम मूल्यवान है क्या ऐसी मूल्यवान वस्तु का खरीदार में हो सकता हूं उसको प्राप्त करने का अधिकारी में हो सकता हूं किम में एक भाव दूसरा ये भाव कि मैं साधन विहीन हूं मेरे पास में साधन नहीं है साधन विही नहीं हूं तीसरा भाव मैं अपराधी हूं तो दुर्लभ वस्तु एक साधन विहीन व्यक्ति वो भी अपराधी होकर के मांग रहा है ये किम का भाव और कदा का भाव है इसको देने की सामर्थ्य आपकी है आप चाहो तो दे दो हम अपने वर्ष के द्वारा तो तुमको प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हमको आवश्यकता इस समय जरूरी है क्योंकि जो रोगी सबसे ज्यादा व्याकुल हो उसको सबसे पहले उसको उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा इसी तरह से मेरे पास में अब समय नहीं है हे कि किशोरी जी जल्दी से कृपा करो कदा तो कदा में जो व्याकुलता का भाव है कि मेरे पास में और कोई साधन भी नहीं है आप मेरे ऊपर कृपा करो कृपा करो तो कदा का तात्पर्य तो है आपके अलावा और कोई दूसरा दे नहीं सकता है आपकी कृपा ही इसको दे सकते हैं इसलिए कम कृपा होगी और जल्दी से कृपा करो क्योंकि यदि विलंब कर दिया इसमें कहीं भी शिथिलता कर दी तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा मैं तो केवल आपके भरे भरे से हूं कहीं मेरा बड़ा नुकसान नहीं हो जाए ऐसी कृपा करते हुए विराजमान तो श्री राधे के आपका वह मुख कब मेरे सामने प्रकट होगा आमिर भविष्यति कदा ऐसे सुंदर मुख को अपने हाथ से ये दासी सजा करके ये सखी उस मुख को सजा करके आपका श्रृंगार करके जब आपको श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करेगी इससे बढ़कर के और बड़ी सेवा आपको सुख देने वाली नहीं हो सकती है युगल को सुख देने वाली नहीं हो सकती है तो श्री प्रिया जी के मुख की शोभा का विनियोग श्याम सुंदर को समर्पण में तो सखी जो है वो सखी का सर्वोत्तम सेवा क्या है योगपीठ में मध्यान्ह योगपीठ में श्री प्रिया को सूर्य पूजन के बहाने श्री राधा में पहुंचाना और श्री वृंदावन योगपीठ में प्रदोष काल में श्याम सुंदर की बंशी जब बज रही है उस समय जल्दी से प्रिया को सजा करके श्री श्याम सुंदर के पास में पधराना और श्याम सुंदर के श्रीअस्त में प्रियाजी को समर्पित करना इससे बढ़ के न तो लालजी को सुख देने वाली कोई दूसरी वस्तु हो सकती है न प्रिया को सुख देने वाली वस्तु हो सकती है इसलिए आपका वो जो मुख जो परम सुंदर है उस सुंदर मुख को ही और अधिक अपनी सेवा आपकी इच्छा के अनुसार उल्टा और सजा करके कब मैं उनका दर्शन करूंगी और दर्शन करके कब मैं उस मुख को आपके उस स्वरूप को श्री लालजी के श्री हस्त में समर्पित करूंगी शयन कराते समय श्री प्रिया जी लाल जी इन दोनों को कहीं बड़े स्वरूप है तब तो अलग अलग है और ये छोटे स्वरूप है उनको एक साथ पधरा करके श्री जी के ऊपर विराजमान करना तो ये जो रस की रीति है उस रस की रीति में बड़े स्वरूप तो उठाए नहीं जा सकते एक साथ नहीं उठाई जाएंगे तब तो अलग अलग ही परन्तु तो भाव यही है कि आज श्री प्रिया गलवैया देकर के उनको सिंदूर ऋत्कुज मंदिर में पधर रहे हैं है इससे बढ़कर के और कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती है अब श्री राधिका का मुख्य कैसा है सिंधु रस का जो सिंधु है समझ लो भक्ति में सिंधु और उसका जो संपूर्ण सार है वो क्या होगा भक्ति में सिंधु का भी सार है उज्जवल निर्मणी और उज्जवल निर्मणी का भी सार है माधुनाख्य महाभाव तो यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो रस सिंधु सारण कहकर के मादनाख्य महाभाव स्वरूपा हे श्री प्रिय रस का भी जो परम परम सार सर्वोत्तम सार जिसको रसशास्त्र कारण में रस शास्त्र ने संयोग की अवस्था में माधना माधना मादनाख्य महाभाव कहा माधन महाभाव जो है वो संयोगात्मक स्वरूप है व्योग का स्वरूप नहीं है जहां प्रिया जी को मादना के महाभार कहा जाता है मादन महाभार संयोग का स्वरूप है परंतु तो ये संयोग का स्वरूप ऐसा है जिसमें सर्वदा सर्वदा वियोग की उत्कंठा छिपी हुई है तो प्रेम वैचित्र्य छपा हुआ है इसलिए उसका एक रूप व्योगात्मक है तो संयोग वियोग दोनों साथ साथ चलेंगे जहां भूख है वहां भोग सामग्री होनी चाहिए पंथ माधुर्य महाभाव का जो स्वरूप है वो सर्वदा संयोगात्मक स्वरूप है तो रस सिंधु जो श्री प्रिया लाल का जो विलास उस विलास का सार कौन सा है बोले विलास का सार है माधुर्य के महाभाव जहां पर के श्री प्रिया का प्रेम श्याम सुंदर का प्रिया के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम का प्रेम के द्वारा ही आस्वादन करता है प्रिया आस्वादन करने वाली नहीं है कर्ता प्रिया नहीं है श्याम सुंदर का प्रेम कर्म नहीं है श्याम सुंदर कर्म नहीं है और प्रेम साधन नहीं है जैसे एक वाक्य में कहे कि मैं राधिका, का श्याम सुंदर के सौंदर्य का प्रेम के द्वारा दर्शन करती हूं इस वाक्य में मैं होगी कर्ता श्याम सुंदर वे होगी कर्म और प्रेम के द्वारा उनका अनुभव कर रही हूं प्रेम हो गया करण सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट तीन अलग अलग हुए परंतु जहां प्रेम ही प्रेम रहे कि श्री राधिका का प्रेम माने आश्रयनिष्ठ प्रेम विषयनिष्ठ प्रेम का स्वस्वरूप में अनुभव कर रहा है वहां पर प्रेम ही कर्म प्रेम ही कर्ता और प्रेम ही करण तीनों होकर विराजमान है तो वो जो मादना के महा बाप का स्वरूप है जहां पर बिंब समाप्त तो हो गया और केवल प्रेम ही आस्वादनी बनकर के प्रेमी आस्वादन करने वाला हो गया वो होगा रस का सार सिंधु का सार होगा तब जबकि प्रेम प्रेम का आस्वादन करते हुए विराजमान हो यह हुआ मादनाक्ष महावाद और मादनाक्ष महावाप जो है वो मादना मूर्त मान है। के महावाब की मूर्तमान स्वरूप होकर के श्री प्रिया जी विराजमान है तो हे श्री राधिक कब आपका वो मुख मेरे सामने प्रकट होगा जो कि रस सिंधु का भी सार है गौरियाओं की जो रस सिद्धांत भावना है रूपानुगत जो रस सिद्धांत भावना है वो श्री राधा सुधान निधि में अत्यंत अत्यंत स्पष्ट होकर के विराजमान है रस सिंधु सार सिंधुसार कहकर कई कई कई कई जगह तो वो की वो टर्मोलॉजी योग्य प्रयोग कर दी वो शब्द जो है उन शब्दों का योग्य तो प्रयोग कर दिया कह कर के रस सिंधु कहकर भक्त रस सिंधु भक्त रसाम भक्त सिंधु तो वो उसकी ओर भी उसका जो पर्म पर्म सार है उसमें जो तत्व विवेचन में तत्व दर्शन में तत्व चिंतन में जो पर्म पर्म सार निरूपण किया गया चिंतन में वो अपने आप कहीं प्रकट हो रहा है तो ये कव श्री राधे के आपके मुख का मेरे सामने दर्शन होगा और यहां पर भाव जो है वो भाव ही उपास्य बन करके विराजमानी की स्थूल रूप माधुरी का शखंड मऊले तस् कदा रसनिधे विश्वाज के भवनांगण मार्जनी श्याम श्री राधिका का रस होकर के विराजमान हो, हो गई सिद्धांत में रसस्वरूप है उपास्य तत्व है अः स्वयं सिद्ध भेद शून्य जो पदार्थ है सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य जो पदार्थ है वो पदार्थ तत्व माने अद्वै ज्ञान तत्व वो अद्वै ज्ञान तत्व श्री कृष्ण है तो स में श्री प्रियाजी परम परम उपास्य होकर के विराजमान कि यह किंकर बहुशल काकुवाणी श्री श्याम सुंदर प्रियाजी की किंकरी गण जो है सखियों की बात तो बड़ी दूर ठहरी जो किंकरी हैं उन किंकरियों के सामने भी श्री श्यामसाह श्याम सुंदर बहुश खल काकुवाणी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि अरे रूप मंजिरी अरे नव मंजिरी एक, एक बात सुन अरे सुन सुन तेरे पास में प्रिया जी ने जो बीड़ा दिया था उस बीड़ा का तेरे पास में जो अंटी में जो लगा रखा है उसमें से जरा सा दे देना ऐसे काको कहते हुए हा खाते हुए श्री प्रिया जी के अधरामृत फेलापृक्त बीड़ा जो पान है बीड़ा उस बीड़ा के एक अंश को प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर काक का, का प्रयोग करते हैं हाहा खाते हुए विराजमान होते हैं वे पर पुरुष हैं परस्य माने परम श्रेष्ठ पुरुष हैं जो सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान उनका ऐश्वर्य समाप्त हो गया उस बात नहीं है ऐश्वर्य की विस्मृति है तो हर स्थिति में श्री कृष्ण में महान ऐश्वर्य भगवत्ता परमात्मा रूपता पूरी तरह से विद्यमान है परंतु उसकी विस्मृति है उसका त्याग नहीं है नित्यम परस पुरुष शिखंड मौल जिन्होंने मयूर मुकुट अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है और मयूर मुकुट धारण करने में एक भाव है कि मयूर के मुकुट का मोर पंख का जो आकार है वो श्री प्रिया जी के नैनो जैसा है मानो मयूर मुकुट को माफे के ऊपर धारण करके श्री श्याम सुंदर सना ये दिखाते हैं कि हे प्रिय आपने नैनो के द्वारा भी मुझे जो आदेश दोगी उसे मैं शुरू शुरूधार्य करूंगा ये उसमें भाव है कि तुम्हारे नेत्र के आदेश को मैं सदा अपने सिर पर धारण करूंगा ऐसा ये भाव धारण करके ही श्री श्याम सुंदर शिखंड मौल्य आप मयूर मुकुट को अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं तो यहां पर शिखंड मौल्य ये श्याम सुंदर का जो नाम दिया वो नाम यही दिखाता है कि प्रिया के सदा सदा बशीभूत होकर के बे विराजमान है कैसे नित्यम नृत्य किशोर हैं इनका कैशोर कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है भगवत स्वरूप में केवल तीन अवस्थाई है बाल्यवस्था कभी अवस्था और कभी पौगण्य के बाद में नित्य कैशोर पूर्ण कैशोर, ये तीन अवस्था भी है चारोंवस्था कईोर और कैशोर के बाद में पूर्ण कैशोर, ये चार अवस्थाएं हैं, आदि कैशोर मध्य कैशोर और पूर्ण कैशोर कैशोर में तो तीन अवस्थाई है बाल्य उगण और कैशोर ये तीन अवस्थाएं जो पूर्ण कैशोर है उसी का नाम युवावस्था है तो तीन अवस्थाएं विराजमान है इसके बाद में प्रवणता और बार्धक ये वार्धक के की जो एक तीसरी अवस्था और वो अवस्था भगवत स्वरूप में कहीं भी नहीं तो केवल तीन अवस्थाएं हैं पीछे की जो तीन अवस्थाएं हैं है, प्रवृता बार्धक्य और बाधक के और अन्य कोई भी अवस्था जो है वो भगवत स्वरूप में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है तो नित्यम ये नित्य कह करके त्रिकाल अबाधित होकर के ये नव जोड़ी विराजमान है मायरी सहज जोड़ी प्रकट भाई ये सहज जोड़ी है जो आगे पहले हुती अजयू हु, आगे हु है है है तैसे पहले भी थी आज भी है आगे भी होगी तरेगी नहीं कभी दूर नहीं होगी न टरे है तैसे ऐसी ये अद्भुत जोने का जोड़ी वह विराजमान है तो पूर्ण परस से पुरुष से शखंड मौल्य वे पूर्ण पर पुरुष होकर के परम पुरुष होकर के विराजमान है शखंड मौल माने प्रिया के वशीभूत होकर के वे सर्वदा विराजमान है शखंड मौल्य होकर के मानो प्रिया के नयन के आदेश को सिरसा स्वीकार करके मयूर मुकुट के माध्यम से मानो प्रिया के आदेश को स्वीकार करने के लिए सदा तत्पर हैं तस्य रस निधि विश्वांग जाया ऐसी ही के आप ही रस की निधि होकर के विराजमान अर्थात जो प्रेम रस का भाव है उसका परिपाक रूप श्याम सुंदर के लिए आप ही बनती हो रसनिधि कहकर के जो सर्वत्र ईश्वर होकर के विराजमान है नुकुंज मंदिर में वे ही श्री श्याम सुंदर आप श्री प्रिया उनके आदेश को धारण करने वाले होकर के और स्वयं आश्रय बनकर के और श्री प्रिया जी उनको विषय मानते हुए अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को भुला करके वे विराजमान है रसनिधि रस करने का मतलब है भाव की परिपाक अवस्था का नाम रस है स्थायी भाव ही परिपाक को प्राप्त करके रस बनता है तो रस करने का मतलब है कि श्याम सुंदर के प्रेम का भी सर्वोत्तम विकास परिपाक वह श्री राधिका विषय के द्वारा ही होता है राधिका विषय बनकर के वहां विराजमान हो जाती हैं ऐसे विश्वान जाया श्री भूष्वानंद ने भूषण का अर्थ रूप करिए आई उनके समान प्रेम का तेज कहीं दूसरी जगह नहीं है ऐसे तत्केल कुंज भवनांगन मार्जिन श्याम उन श्री प्रिया की केल कुंज के भवन का मार्जन करने वाली मैं बनूंगी केल कुंज कहकर के ये दिखला रहे हैं कि तत्वतः अंगसंग प्रधान नहीं है मुख्य जो है वो प्रेम का आस्वाद प्रधान तो केल कह करके केली के द्वारा केवल अंगसंग वो प्रधान नहीं है बल्कि श्री श्याम सुंदर की विभिन्न प्रकार से सेवा करना वही प्रधान होकर के जहां विराजमान है अंगसंग उसका एक बहुत छोटा सा भाग है बहुत छोटा सा भाग अंगसंग मुख्य है ही नहीं मुख्य भाग श्याम सुंदर को कैसे आनंदित किया जाए वह एक बहुत छोटा सा भाग है वो प्यारे को सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो सेवा की प्रवृत्ति मुख्य होकर के विराजमान है तो तत्केन कुंज केन कुंज कहकर के अंग संघ नहीं अंग संघ एक अलग वस्तु है तत्व भावात्मिका जो प्रीति है वह प्रधान है प्रीति दो प्रकार की बक्त सुंदर में वर्णन किया गया एक है संभोगे मई और एक एक एक है भावी में स्वयं अपने श्री अंग के द्वारा श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने की अंग समर्पण के द्वारा श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने की प्रवृत्ति वह है संभोग इच्छा पंथपोण एक बहुत छोटा सा भाग है श्याम सुंदर को सर्व प्रकार से उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके द्वारा श्याम सुंदर की संपूर्ण इंद्रियों को संतुष्ट करना और निरंतर नई नई प्रकार से संतुष्ट करना यही मुख्य वस्तु है इसलिए रसकों ने एक बड़ा सुंदर वाक्य दिया कि ये सखीगण श्याम सुंदर की युगल की अमित सेवा अमित प्रकार से अमित रूप धारण करके करती है ये रस में कई रस जनों की वाणी है कि अमित सेवा अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से करती है कितना तीन बार मल्टीप्लाई होगा तब जाकर के उसका थोड़ा सा आभास मिलेगा कि केवल अंग संग किया और कहीं परिस्थिति की प्राप्ति हो गई और सेवा कहीं पिछड़ जाए ऐसा कभी संभव ही नहीं है अंग संग तो बहुत छोटी सी वस्तु होकर के एक बहुत छोटा सा भाग होकर के विराजमान विभिन्न प्रकार से सेवा करते हुए श्री श्याम सुंदर के सर्वांग को आनंदित करना यह इन सखियों का मुख्य कार्य होकर के विराजमान तो अमित सेवा करेंगे केवल एक सेवा मात्र रही है अंग संग उसका बहुत छोटा सा भाग है फिर अमित प्रकार से सेवा करेंगी कभी विडोल के द्वारा कभी आ, आ, होली के द्वारा कभी पुष्प बीनम के द्वारा कभी आंख मिचौनी के द्वारा सब प्रकार से अमित प्रकार से सेवा करते हुए विराजमान होंगी तो मुख्य संभोग और गौ संभोग गौर संभोगों के माध्यम से भी अमित सेवा करते हुए गौर संभोग की जो विस्तार है वो में तो कभी रथ यात्रा हो रही है कभी चंदन यात्रा हो रही है कभी चौपड़ हो रही है पाषा क्रीड़ा हो रही है कभी आंख मिचोली हो रही है कभी भेद परिवर्तन हो रहा है तो अमित अमित प्रकार से सेवा की जा रही है और उस अमित सेवा में भी अमित अमित भाव सर्वदा सर्वदा जुड़े हुए हैं वे तो केल कुंज भवनांगण ऐसी जो केल कुंज है जहां पर मुख्य संभोग और गौण संभोग गौण संभोग में दान लीला मान नीला रथ यात्रा चंदन यात्रा डोल होरी वेश परिवर्तन छदेश आदि आदि अनेक प्रकार से जहां लीला हो रही है उन वे सब के भीतर ही विराजमान है ऐसे केल भवन की केल भवन की भवनांगन उस आंगन की मार्जिनी करने की मार्जिन करने की सेवा मुझे कम मिलेगी अथवा मार्जिन से आत्मा ने कब मैं नुकुंज मंदिर की सोहनी बनकर के भी विराजमान हो जाऊंगी सोहनी की एक सीख बनकर के मैं विराजमान हो जाऊं क्योंकि नुकुंजी की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब कोई जड़ नहीं है सबकी सब सखी सब रूप है सबकी सब चेतन तो भुवनांगन मार्जनी साहब हम कहकर के कह रहे हैं कि नुकुंजी की जो सोहनी है जो झाड़ू है झाड़ू की भी सोने की भी एक सीख बन करके मैं विराजमान हो जाऊं और कहीं शिवप्रिया जी की चरण रज उससे अपने आप को करूं और प्रिया के परम कोमलांगी शिवप्रिया इस नुकुंज मंदिर में विचरण करेंगी विचरण करने पे कहीं कोई पंखुड़ी से उनके एडी में चोट नहीं लग जाए इतनी कोमलांगी हो करके वे विराजमान इसलिए प्रिया के सुख का विचार करते हुए ये तत्सुख सुखित्व उसका विचार करते हुए तत्सुख सुख में सेवा ही अपने आप में सुख बन जाए तो श्री श्याम सुंदरिश बहुषा श्री किंकियों के साथ में बहुशमाने एक बार नहीं अनेक अनेक बार खलु काकोबाणी प्रार्थना के वचन कहते हैं और उनकी भी हहा खाते हैं और वो जा रही है दास जो वो ऐठी जा रही हटो हटो हमको अपना काम करने दो हमारे रास्ते को मत रोको ऐसे कहकर के श्याम को मालिक को भी वो कहीं दूर कर रही वो किशोर कर नित्य किशोर होकर के विराजमान ये विलास नृत्य है एवं शशांकांश विराजता निशा सशत कामता बलागण शिष्य वो इस प्रकार निशा से तो बहुवचन का प्रयोग करके श्रीमद भागवत ने कहा गया कि ये रात्रियों केवल एक दिन की रात्रि नहीं है ऐसी अनंत अनंत सना वे रात्रिगण है उन रात्रियों का श्री श्याम सुंदर ने सेवन किया उन रात्रियों का निशा उनका सेवन करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान होता ऐसे रसनिधि हे श्री राधिके रसनिधिर विश्वान जाया जगत में रसनिधि है कृष्ण परंतु इस निकुंज की महिमा यह है कि यहाँ रसनिधि हो जाती हैं कृष्ण के लिए भी श्री राधिका ऐसी रसनिधि है श्री राधिका राधा चरण प्रधानता उसको धारण करते हुए तत्के निकुंज भवनांगन मार्जिनी श्याम आपकी जो केली कुंज जो जिसमें अंग तो बहुत छोटा है मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार से अनेक अनेक जो लीला विलास के जो पक्ष हैं उनको प्रस्तुत करते हुए कुंज भवनांगन ऐसे नुकुंज मंदिर के भवन के आंगन की सोहनी की एक सीख बन करके मैं विराजमान हो जाऊं मैं अपने आप को धन्य ही मानूंगी ये प्रार्थना कर रहे हैं और यहां पर अत्योक्ति अलंकार विरोधाभास अलंकार कर रहे हैं कि स्वामी दासी की प्रार्थना कर रहा है यह अद्भुत है वृंदा सर्व मेहता हाँ आप बहुत हाँ अच्छा अच्छा ठीक है वृंदाने सर्व महतम बोल सुमलमलाल की जय जय तो वृंदन सर्व मेहताम अपहाय दूरा वृंदाटी अन चेता सत्ता सुभार सुधार सौघम राधाविधान विधान दिव्य निधान मस्ती वृंदा सर्व मेहताम सर्व मेहताम का तात्पर्य है जितने भी साधन और साध्य तत्व हैं उन सबों को छोड़ दो सर्व मेहता माने जितने भी साधन और साध्य तत्व हैं उनको अपहाय दूरा उनको दूर कर दो माने धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको दूर करके वृंदा के भी मैं अरे अरे भैया मेरे मन आत्म शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि अरे भैया तू वृंदावन का ही अनुसरण कर वृंदावनम वृंदाटवी श्री वृंदावन जो है उनका तू अनुसरण कर सर्व मेहता कह करके आप उसकी जितने भी माने धर्म अर्थ काम मोक्ष बैकुंठ ऐश्वर्य इन सब वृंदों को अलग छोड़ दो स्वयं नाय भाव धारण करके श्री श्याम को प्राप्त करना यहां तक की जो स्थिति है नाय स्वयं नाय भाव बन करके श्याम को प्राप्त करने की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है उसको भी भैया भी वृंदानुसर में नाम अपहाय उसको छोड़ दो दूर दूरात दूर छोड़ करके वृंदाटवीम अमसरो अरे भैया मेरे मन तो वृंदावन का ही सेवन कर वृंदावन ने शिव राधिका माने वरण करना और माने रक्षा करना वारण करना उससे बना है वृंदा शब्द वृंदा व्रिन्दा राधायणी का नाम है जो चुन ले तो वृंदावन का निवास मिला इसका मतलब है कि हम परम धन्य हैं। प्रिया जी ने चुना होगा हमको कहो कोई मामूली है क्या उन्होंने चरणों में स्थान प्रदान किया वारण माने जब उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया तो अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे वे वारण करेंगे भजन में आने वाली भाव में आने वाली जितनी भी बाधा वस्तु बाधक बाधक वस्तु है उनका वारण करेंगे वृंदावन की रज का यदि कोई आश्रय ग्रहण कर ले तो रज का आश्रय ग्रहण करने पर श्री किशोरी जी की कृपा मिलेगी और साथ के साथ में राग भक्ति में दास भक्ति में राग भक्ति में आने वाला जो विरोधी वस्तुएं हैं वे सब बाधित हो जाएंगे और यदि राजा वृंदावन का आश्रय ग्रहण नहीं किया है रस का आश्रय ग्रहण नहीं किया है तो चोर रास्ते से लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये कहीं घुसाएंगी और मूल रस को तो दबा देंगे और जो डूडर है अमरबेल है वह उस अमरबेल उस भक्ति के मूल रस को चूस जाएगी इसलिए वृंदावन कहने का मतलब ये है कि श्री वृंदा मान्य श्री राधे का वे ही अवन माने ही हमारी रक्षा करने वाली हो करके विराजमान है इसलिए अरे भैया मेरे मन तू वृंदावन तिबीन अनुसार वृंदावन जो अटवी है उस अटवी का अनुसरण कर वृंदावन अरण्य का सेवन कर अरण्य का तात्पर्य है जहां रण करने योग्य कोई नहीं हो उसका नाम है अरण्य रण्य मैंने जहां पर विरोधी कोई वस्तु हो युद्ध करने वाला कोई बैरी हो उसको हम कहेंगे रणनी रण रन्न करने योग्य और अरण्य का मतलब है जहां पर कोई विरोध वाला नहीं हो इसलिए अरण्य कांड श्री राम जी का अरण्य कांड जी मैंने अयोध्या में कही सब राम के पक्ष में होकर के विराजमान है कोई युद्ध करने वाला वहां पर नहीं रण्य नहीं है बैरी नहीं है तो श्री किशोरी जी उनके द्वारा अवन करने वाला जो वृंदावन है जहां पर भक्ति के विरोधी वस्तुओं को दूर हटा दिया जाए ऐसे श्री वृंदावन का अरे भैया मेरा चित्र तू प्रण अनुसर प्रणयपूर्वक अरे मेरे चित्र तू अनुसरण कर तो वृंदा में मेहता जितने भी साधन साध्य पदार्थ हैं उन साधन साध्य पदार्थों को त्याग करके माने भौतिक दृष्टि से अर्थ अर्थिक दृष्टि से आमुष्मिक दृष्टि से स्वर्ग उसका त्याग कर आयेक और आमुष्मिक जो वस्तु बिल्कुल सामने हो उसको कहेंगे आये इदम जो कुछ दूर पे हो उसको कहेंगे अमुम और जो पीछे हो कहीं आंखों के सामने ना हो उसे कहेंगे तत तो इदम अमुम अदाह और तथ ये तीनों इधम माने बिल्कुल सामने अमुम माने कुछ दूर पर है दिख रही है परंतु तो कुछ दूर पर है और तत माने जो सामने नहीं दिख रही है तो इदम अमुम और तत इन तीनों में प्राप्त होने वाली जो वस्तु है उन सब का त्याग करके माने संसार के सुख स्वर्ग के सुख और मोक्ष का जो सुख है उसको भी त्याग करके सर्व महतम सारी जो मद वस्तु हैं उनका त्याग करके अपहाय दूरा दूर से ही त्याग करके वृंदाट भीम अनुसार अरे भैया तू राधा रानी के द्वारा रक्षित उस श्री वृंदावन की रज का अनुसरण कर जहां पर श्री राधा रानी ने तुझे चुन लिया है और तो श्री राधा रानी ही तेरी स्वामनी ही तुझे भजन में और राग मार्ग में आने वाली जो कामना बासना रूपी जो बाधाएं हैं उन रन्य से बचाने वाली हैं विरोधी वस्तुओं से बचाने वाली हैं प्रणयन चेता उनमें स्वाभाविक जो प्रीति है उस प्रीति को धारण करके अरे भैया मेरे मन तू उनका स्मरण कर चेता का तात्पर्य है जिसका एक बार आस्वादन हो गया है उसका पुनः ग्रहण करने वाली जो इंद्री है उसका नाम है चित्त। पूर्व अनुभूत जो वस्तु है उसका दोबारा जहां के जिसके द्वारा संकलन किया जाए उसका नाम है चित्त मन माने संकल्प विकल्प करने वाली इंद्री बुद्धि माने निर्णय करने वाली इंद्री चित्त माने पहले पहचानी हुई वस्तु को पुनः पहचानने वाली इंद्री और अहम माने कर्तृत्व और भूक्तित्व इनको प्राप्त करने वाली जो इंद्री है ये चार अंतकरण हैं मन, बुद्धि, और अंग का एक पांच मा मानो तो आत्मा आत्मा जो है वो समय व्याप्त होकर के चेतना उसको भी कहीं न्याय शास्त्र में उसको भी कहीं अंतकरण के भीतर ही तो इक्कीस प्रकार के जो दुख है उन्हें किस प्रकार के दुखों को जहां दूर किया जाए न्यायशास्त्र के अनुसार तो वो न्यायशास्त्र को हो जाएगा उसका साधन जो है वो न्यायशास्त्र होगा पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय पांच अंतकरण चार की जगह पांच कर लिए उन्होंने पांच अंतकरण पांच विषय और एक शरीर एक शरीर को भी उन्होंने एक दुख मांगा इक्कीस दुखों की निवृत्ति जिसके द्वारा हो वो जो साधन मार्ग है वो साधन मार्ग न्याय का साधन मार्ग परंतु तो दुख की निवृत्ति है फल की प्राप्ति नहीं है फल की प्राप्ति तो श्री मनमोहन की चरणों की सेवा में जै, जै। फल की प्राप्ति तो यहां है चरण सेवा में तो वृंदावन सर्व महताम जितने भी साधन साधन हैं उनके सारे समूहों को अपहाय दूरा दूर त्याग करके वृंदाट भी श्री राधिका के द्वारा उनके में उनकी कृपा से चुन करके सुरक्षित हो करके अरे मेरा जिसने होकर के द्वारा श्री राधिका की महिमा को श्रवण किया है शास्त्र के द्वारा जिसने श्री राधिका की महिमा को श्रवण किया है उस संपूर्ण पहले अनोख किए गए उस वस्तु को अरे मेरे मन तू अनुसार अनुसर उनधिका के चरणों का, का अनुसरण कर भाव जिनका सुंदर भाव कोमल इतना भाव है वो भाव बे स्वभाव स्वरूप ही इतनी कोमल है कि सत्ताकृत जितने भी सज्जन हैं उनको जल्दी से देती हैं असज्जनों की ओर तो ध्यान नहीं देती हैं पर जो सज्जन हैं जरा भी उनसे जुड़े हुए हैं उनको पारने वाली हैं सुभाव रसों घम ऐसे कृपारूपी अमृत के वे ओघ माने वर्षा ओघ माने वाल करके विराजमान हैं है सतारणी मैं संतों को तारण करने वाली जो कृपारूपी सुधा ऐसे स्वभा के कोमल स्वभाव के कारण स्वभाव परम कोमल जो स्वभाव है उसके द्वार उस स्वभाव की अमृत ही ओघ के रूप में जिनके पास में विराजमान है ऐसे राधाविधानम यह दिव्य निधान मस्ती इस वृंदावन में एक खजाना है खजाना क्या है वो राधा नाम रूपी खजाना है राधाविधान श्री राधा विधान श्री राधा नाम वह एक खजाना है भैया इस वृंदावन में आकर के श्री राधा नाम उनका आश्रय ग्रहण करके अपनी स्वामी उनके नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए उनके दास को ग्रहण करते हुए तू विराजमान हो राधा नाम करके खजाना है मान स्वयं श्री राधिका अपने आप में खजाना है और जैसे राधिका वैसा ही उनका राधा नाम नाम में भी नाम और नामी में कोई भेद नहीं है नामी भी परम परम कृपालु होकर के विराजमान और नाम भी परम कृपालु होकर के विराजमान ऐसा राधा नाम करके राधा नाम रूपी को खजाना है उस खजाने को तू ग्रहण कर दिव्य जो निधि है ऐसा विराजमान है अश्योक्ति अलंकार के द्वारा जहां बिंब को तो हटा दिया जाए और जो प्रभाव है उस प्रभाव को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाए ये अश्योक्ति का स्वरूप है प्रस्तुत को हटा करके प्रस्तुत की जहां प्रधानता दिखा दी जाए वहां पर अश्योक्ति अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग होता है और यहां पर श्री राधिका एक अपूर्व खजाने के रूप में विराजमान है निधान शब्द राधा नामक जो निधान है रूप कलंकारी का भी प्रयोग और रूप का यह अत्यंत अतिश्योक्ति का प्रयोग है कि जहां श्री राधिका के प्रभाव को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है सशक्तृत संतों को का वाली स्वभाव परम कोमल स्वभाव को धारण करने वाले श्री राधिका नाम विराजमान है राधा नाम और श्री किशोरी जी भी विराजमान है और ये नाम और श्री किशोरी जी सुधारस की ओग है सुधारस की बाढ़ है ऐसी सुधारस की बाव रूप श्री राधिका नाम और राधा नामक जो श्री प्रियाजू हैं उन प्रियाजू का दिव्य निधान मस्ती जो दिव्य खजाना है उन वृंदावन का तुम अनुसरण करो तो ये खजाना तुमको मिल जाएगा वृंदावन का अनुसरण करने पर यह खजाना तुमको मिल जाएगा इस प्रकार रूप का श्रीक्ति के द्वारा श्री राधिका को कहीं निधान दिव्य निधान बताया गया कहीं एक बहुत बड़ी जो खजाना है उस खजाने जो खान है उस खान के रूप में उनका वर्णन किया गया अब आगे कह रहे हैं कि केन नागर सब्रुपंग अतिरंग निधे कदाते श्री के नहीं, नहीं गृह बुले श्री के कब वो अवसर होगा जबकि मैं आपके कुटमित भाव का श्रवण करूंगा रस में जहां अनुभावों का वर्णन किया गया वहां मोटाईत विखिस्था और कुच कुमित ये चार भाव बड़े प्रिय भाव हैं और ये परम मधुर परम किशोरी जी के मोहक मनोहर लाल जी के चित्त को मोहित करने वाले ये चार भाव हैं। मोटाई भाव का तात्पर्य है कि जहां प्यारे की कोई चर्चा हो रही हो छुप छुप करके कान लगा करके सुनना <laughs> ये मोटाई ते <थे। laughs> कहीं कोई चर्चा हो रही और सारी बातें सुनाई देंगे नहीं कान के पास में हो रही है तब तो बात सुनेंगे नहीं और दूर भी कोई बात होगी तो पता लग जाएगा कि ये क्योंकि जहां जिसकी ज्यादा प्रीति होती है वो बात बड़ी जल्दी सुनाई दे जाती है जिस बात में प्रीति नहीं होती है वो काम पर भी होती है कभी बड़े बोले नहीं सुनते हैं और अपने काम की बात दूर हो रही होती है उसको भी सुन लेंगे <laughs> तो ये मोटाइज जो स्वभाव है जहां ज्यादा प्रीति होती है उस बात को बड़ी जल्दी ग्रहण कर लिया जाता है ऐसे भाव का नाम इस चेष्टा का नाम है पास में होते हुए भी किसी बात को न सुनना और दूर होकर के भी किसी बात को मैं चित्र लगाना और उसको सुनने का प्रयास करना इसको कहिए मोटाइथ फिर दूसरा है बिबोक बिब्बोक का तात्पर्य है कि मन ही मन में तो बड़े आनंदित होना और ऊपर से प्यारे ने जो वस्तु दी है उसका अनादर करना मनी में तो चाह रहे हैं ये चीज हमको मिले और दूसरा नीचे हमें रखो अपने पास हमको नीचे ऐसा जहाँ झूठ मूठ का कहीं क्रोध दिखाना चाहते हुए भी प्रिय वस्तु को प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु को श्री किशोरी जी ये विबोक भाव के द्वारा कहीं अनादर करती है उसका नाम है विबोक भाव ये बड़ा प्रिय भाव है और बड़ा आकर्षक बहुत रसमय भाव होकर के विराजमान है तीसरा है अभिस्था अभिस्था का तात्पर्य है अपने भाव को छिपाने का प्रयास करना उसको अभिस्था कहेंगे अब श्री प्रिया जी निकुंज मंदिर से शाम सुंदर से विदा लेकर के जा रही हैं परंतु तो अभिस्था भाव में जानबूझकर के करके अपनी फूल माला अपनी माला मोती की उसको तोड़ दे मोती बिखर रहे हैं और उसके बहाने अरे मेरे माला टूट गई मोती भरे कीमती मोती हैं बीन लू और बीनने के बहाने बार बार श्री मदन मोहन का दर्शन कर रही ये अविस्था इसको कहेंगे अवस्था कि कोई बहाने से अपने भाव को मैं तो मोती बिन नहीं थी देख रही है श्याम सुंदर को श्याम सुंदर के पास में और कुछ देर रुक जाऊं श्री मुखराजी खड़ी हैं जटलाजी खड़ी हैं जल्दी से श्याम सुंदर को ले जाना चाहती हैं परंतु तो जानबूझकर के करके करने के लिए जो अव्य भाव है उस अविथा भाव को धारण करना और चौथा भाव जो है वो है कुटमित कुटमित कुट्टी कुट्टी <laughs> <laughs> कट्टी <laughs> भीतर से तो प्रार्थना परंतु श्री श्याम सुंदर यदि पान दे रहे हैं कोई आभूषण दे रहे हैं हटाओ हमको नीचे ऐसे श्याम सुंदर से वहां निषेध के भाव प्रकट करना और नेती नेती जो वचन हैं उन नेति नेति बचनों का प्रयोग करना तो ये चार भाव श्री प्रिया जी के अनुभव बड़े अद्भुत हो करके विराजमान इनमें कुटुमित जो भाव है उस कुटमित भाव को दर्शन करने का क्या इस दासी को हेशी श्री श्याम सुंदर हे श्री किशोरी जी क्या इस दासी को यह अवसर मिलेगा कि मैं आपके उस कुटुंबित स्वरूप का दर्शन करूंगी कुटुम्बित स्वरूप का दर्शन करूंगी कैसा स्वरूप बोले के ना नागर बड़े जो नागर है नागर की परिभाषा दी गई नागर किसे कहेंगे बोले रस वृद्धि में जो चतुर हो उसका नाम है नागर नागरी उसे कहा जाएगा जो रस वृद्धि में चतुर हो यहाँ सखी नागरी है श्री वृंदावन नागर है कुंज नागरी है श्री प्रिया परम नागरी है श्री लालजी परम नागर है जितने भी सखागण हैं वे परम नागर होकर के विराजमान तो नागर का तात्पर्य है रस वृद्धि में जो चतुर हो उनकी प्रत्येक चेष्टा ऐसी होंगी रस को बढ़ाने वाली होंगी रस को घटाने वाली होंगी नहीं होंगी सखी रस की खान है कहें रसीली बात सखी गुन की खान है कहें रसीली बात वे सखी सदा गुणों की खान है सर्वदा सर्वदा रसीली बात कहती हैं और कोई भी बात करके श्री लाल के हृदय में उत्सुकता को वे बढ़ाती हैं गुणों की खान है और रसीली बात कहकर के प्रिया के हृदय में लालजी के प्रत प्रेम लालजी के हृदय में प्रिया के प्रत प्रेम इसको बढ़ाने वाली है तो केनाप नागर व इससे बढ़िया और श्री श्याम के लिए पिन पॉइंटेड एक्यूरेट कोई एडजेक्टिव हो नहीं सकता गर वर् इससे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ जहां रस को बढ़ाने की ही बात करेंगे कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें रस की खंडन हो जाए रस में न्यूनता आए ये बलिहारी श्री नुकुंज मंदिर अद्भुत है शिवलाउन की भूमि अद्भुत है जहां पर कण कण नागर बल होकर के विराजमान है सेवा प्रवीणता जैसी शिवलावन में विराजमान है श्री लाल जी परम सेवा प्रवीण श्री प्रिया जी परम सेवा प्रवीण सखीगण युगल की परम सेवा प्रवीण श्री कुंज वृंदावन की युगल की सखियों की परम सेवा प्रवीण वृंदावन की रज युगल कुंज वृंदावन सम की सखी सब की सेवा में परम परम प्रवीण होकर के विराजमान सार एक से बढ़ के एक इसलिए रसकों ने एक बात कही है रसकों की एक बोली है कि नुकुंज के सभी बाट सम के होती हैं ये रसों की बोली है कि इस नुकुंज में है एक कहेगा मैं बड़ा दूसरा कहेगा नहीं मैं तुम शेर हो तो मैं समासेर हूं <पस्था> और वो दूसरा कहेगा मैं समासेर हूं तो वो कहेगा नहीं मैं तुमसे भी ज्यादा समासेर हूं और तीसरा कहेगा नहीं मैं तुमसे भी ज्यादा तो श्री, आ, की पुरानी बोली है बा, साहित्य में कि कु के जितने भी बाट हैं वे सब समासेर के हैं कोई न्यून तो है ही नहीं एक से बढ़कर के समासेर का मतलब है एक से बढ़कर के एक सब बढ़कर के है कोई कमी नहीं है और तो सब एक दूसरे को कभी सर पास करते हुए एक दूसरे को बहाते हुए सबके साथ विराजमान हो रहे हैं तो के ना नागर बड़े पास क्या करें अक्षर शब्द रोक लेते हैं रास्ता बढ़ने देते हैं <laughs> नागर बड़े <laughs> केनाप नागर बड़े हैं। कोई नागरवर जो है जो कि रस को बढ़ाने वाले हैं और यहां पर सब एक से बढ़कर के एक रस को बढ़ाने वाले होकर के विराजमान है ऐसे नागर श्री श्याम जिनकी सब वंदना करते हैं पहले वर्णन कर रहे हैं, ऐसे जो श्रीशामसंदर हैं, वे भी हो। मेरी स्वामी जी के चरणों में गिर करके वे प्रार्थना करते हैं के ना पिंदागर उनके गुणों का उनके यश का वीर का यश का ज्ञान का वैराग्य का श्री का क्या कहना सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है परंतु तो पदे निपत श्री किशोरी के चरणों में गिर करके सर्वप्रार्थता परसोत्सव पर आया प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री किशोरी जी एक बार तो अपनी विभूति का दान कर दो विभूति मानने के लिए है कोई अद्भुत विभूति <laughs> विभूति को प्राप्त करने के लिए श्री प्रिया जी का जो अपूर्व वैभव है उस वैभव को प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर बार बार श्री किशोरी जी के श्री चरणानंद में गिरते हैं के नाप नागर ये परम रस वृद्धि में कुशल हैं और वे पदे नी प्रिया उनके चरणों में गिर करके कोई अपूर्व वैभव प्राप्त करना चाहते हैं पदे न संप्रार्थता और प्रार्थना करते हैं उस विभूति को प्राप्त करने के लिए कि ये अकिंचन ये कंगाल हे श्री किशोरी जू आपकी विभूति को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है संप्रार्थ एक परम्भ रसोत्सव आया एक पर मिल जाए एक विभूति मिल जाए उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रहे हैं और प्रिया सब्रू विभंगम अतिरंग निधे और उसे में भ्रू विभंग करके बहुओं को टेहा करके श्री लाल जी को दूर हटा रही है दूर कह, कह रही हैं कि अरे माधव जाओ जाओ मुझे चंद्रा कह करके संबोधित करो मेरा नाम चंदावली है क्या कहीं मान दिखा रही है <laughs> तो सब्रू विभंग भ्रु विभंगम के साथ में जहाँ कह रहे हैं सम्रुप विभंगम अतिरंग निधि जो अत्यंत रंग की निधि हैं रंग शब्द के तीन अर्थ रंग माने युद्ध रंग माने रंग कलर रंग माने नृत्य रंगम नृत्य रंग माने नृत्य रंग माने कलर रंग और रंग माने हो जाए रंग <laughs> युद्ध यहां तीनों रंग निधि श्री किशोरी जी तीनों ही क्षेत्रों में रंग निधि होकर के विराजमान बोले श्री लाल की जय श्री प्रशांत नंद निधि की जय निकुंजेश्वरी की वे रंग निधि होकर के विराजमान हैं रंग में जो अपूर्व युद्ध प्रेम युद्ध प्रणय युद्ध काम युद्ध उस काम युद्ध में जो परम परम महाभट होकर के विराजमान है फिर जो प्रेम के रंग में स्वयं रंगी हुई है और सबको प्रेम के रंग में रंग रंग वहां किसी अरसिक का तो प्रयोग प्रवेश उस निकुंज मंदिर में है ही नहीं उस चर्चा में किसी अरसिक का कभी मन लगेगा ही नहीं जहा पे कृपा करे श्री शामा ताने और रस भावे रस उसको ही अच्छा लगेगा जिसके ऊपर श्री जी की कृपा होगी ये चौराहे की सवोर जाने की ये वस्तु नहीं है ये गोपनीय होकर के वस्तु है इसलिए इस रस को वो ही सुनना चाहेगा जिसके ऊपर श्री जी की कृपा होगी तापे जा पर कृपा करें श्री श्यामा ताने रस भावे अन्न को अच्छा ही नहीं लगेगा ये रस तो रस रसनिधे श्री किशोर जी का एक विशेषण दिया वे रस की रंग की रंग निधि रंग की निधि होकर के विराजमान हैं रंग का मतलब है कि प्रणय कला में परमपरम चतुर होकर के रस का विस्तार करने वाली जो रंग निधे मान प्रेम के श्याम रंग में सबको रंग देने वाली हैं अनुराग के रंग में सबको रंग देने वाली हैं स्वयं भी रंगी हुई हैं और रंग निधे माने जो रस जो मृत्युमयी चेष्टाएं हैं मधुर ललित चेष्टाएं उनमें उनकी जो निधि हो करके विराजमान है ऐसी है श्री जो जी कला हाय बहुत समय हो गया जल्दी से अब ये सी व्याकुल हो रही है तड़फ रही है कब आपकी कृपा मिलेगी जल्दी से कृपा करो जल्दी और बोले जल्दी है तो कहीं दूसरे जाओ बोले ना ना दूसरी कोई है ही नहीं इसको देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं तो कदा शब्द में वही दो भाव कि केवल आपकी कृपा ही दे सकती है किसी दूसरे के पास में यह सामर्थ्य है ही नहीं ये ऐसा आर्टिकल है बाजार में जो जिसके ऊपर मोनोपोली है मौनुपॉली। कोई दूसरा नहीं दे सकता है और देर लगाने की जरूरत नहीं है अत्यंत अत्यंत व्याकुल है इसको लेने में सर्वस्व समर्पण करके भी यदि ले लिया जाए तो सस्ता सौदा है इसलिए सब कुछ समर्पित करने के लिए मैं तैयार हूं तो कल हे श्री के धिक्री के नहीं नहीं थे निकुंज मंदिर में भाव में जब आप नेती, नेती कह रही होंगी उस समय आपके उन वचनों को श्रवण करने का सौभाग्य हर हाँ, हर हाँ, इतनी मूल्यवान वस्तु तो उसको प्रार्थना कर रहे हो बोले ये लोभी ही है लोग लो तो उसे ही कहेंगे कि अयोग्यता होने पर भी किसी अप्राप्य वस्तु को प्राप्त की, करने की इच्छा हो उसका नाम लोभ है यदि अपने कैंडिडेटचर के अनुसार अपनी एबिलिटी के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त किया जा रहा है तो वो लोभ थोड़ी है वो तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई है तो नहीं नहीं यहां पर लोभ की लड़ाई है हेशी किशोरी जी कब मैं ऐसी दुर्लभ वस्तु को क्या मैं सुनूंगा सुनूंगी कब मैं सुनूंगी ऐसा धारण करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं तो यहां पर बहुत संक्षिप्त में कि केनापी नागरवण केनापी माने अद्भुत ऐसा कहीं न हुआ न है न हो सकता है ये केनापी शब्द जो है सर्व सर्वनाम शब्द वो अचिंतता का बोधक है ऐसा केनापी नागरव नागरव कहकर के सर्वश्रेष्ठ ना होकर के सर्व हो जो विराजमान हैं वे भी पदे निपत्यो जिनकी छाया भी प्राप्त करना किसी दूसरे को दुर्लभ है वे शिवप्रिया जी के श्री चरणारत चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रहे हैं इससे पता लगता है कि शिवप्रिया कोई दूसरी नहीं है ये श्याम सुंदर की पराजय का बाचक नहीं है कि जो अजय है बुध तो पराजित हो गया अजित पराजित हो गया बोले शिवप्रिया के चरणों में प्रणाम करना ये पराजय का वाचक नहीं है जैसे कोई अपने हाथ से अपने पैर को ही दबाए अपने पैर को ही धोए तो क्या वो न्यून हो जाएगा अपने ही अंग के किसी अंग की अपने हाथ से सेवा करने से जैसे किसी व्यक्ति की ईश्वरता बाधित नहीं होती है ऐसे ही श्री किशोरी की सेवा जब श्याम सुंदर करते हैं तो उनकी सर्वोत्तमता उनकी ईश्वरता कहीं भी बाधित नहीं होती है क्योंकि स्वरूप भूत हैं यह अपने आप प्रकट हो रहा है तो के नाप पदे नृपत्यो नागरव परम चतुर्थी श्याम सुंदर भी पदे नृपत्यो चरणों में गिर करके सम्राथता श्री किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे हे श्री किशोरी जी आप अपने वैभव से वैभव युक्त कर दो तो एक वैभव को प्राप्त करने के लिए परम रसोत्सवे नए एक वैभव को प्राप्त करने के लिए निधि को प्राप्त करने के लिए चरणों में गिर के प्रार्थना कर रहे हैं सभ्रु विभंग और वहां श्री किशोरी जी अपनी भावों को टेढ़ी करके अति रंग निधि जहां नेति नेति बचन कह रही हैं, वे रंग निधि होकर के उसे प्रणय कला में परम वीर भट्ट होकर के योद्धा हो करके उस रंग में सबको रंगने वाली होकर के और उस रंग के अनुरूप जितनी भी ललित चेष्टाएं हैं उन सब ललित कला और चेष्टाओं में परम प्रवीर होकर के जो विराजमान है ऐसी रंग निधि हे श्री किशोरी हे श्री राधे के परम शोभा से युक्त स्वरूप भूत हे श्री राधिके नहीं, नहीं गिर श्रृणमी तब आपके उन कुटमित वचनों को मैं श्रवण करूंगा करूंगी जहां पर के आप मिलन के समय भी मिथ्या क्रोध करती हुई नई नैती वचनों का उच्चारण कर रही हैं। ऐसी दुर्लभ वस्तु ये मेरे लिए सर्वथा अयोग्य है परंतु तो कलाश्रोमी आपके बिना कोई दे नहीं सकता है और जल्दी से दो नहीं तो बहुत विलंब हो जाएगा बोलो श्री राधा रानी की जय श्री राधा मन देवजू की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय मितई गौर हरिव जय जय श्याम जय जय जय